वशिष्ठ और अनुंदति का विवाह वहिन ने उसके शरीर का दाह करके पुनः भगवान विष्णु की ही आज्ञा से शुद्ध को सूर्य मंडल में प्रविष्ट कर दिया था सूर्य का दो भागों में विभाग करके उसके शरीर की उस समय में रथ में जो अपना था पितृगण और देवों की प्रीति के लिए संस्थापित कर दिया था उसका अर्ध है अर्थात उसके शरीर का आधा हिस्सा प्रातः संध्या हो गई थी जो अहोरात्र आद के मध्य में रहने वाली थी उसका शेष भाग था जो अहोरात्र अंत के मध्य में रहने वाली वही वह सायम संध्या हो गई थी जो सदा पितृ गणों की प्रीति को प्रदान करने वाली थी सूर्योदय से प्रथम जो अरुण का उदय जिस समय में होना है प्रातः संध्या उसी समय में उदित हुआ करती है जो देव की प्रीति को करने वाली है सूर्य देव के अस्ताचलगामी होने पर सौन रक्त पदम के सदृश होती है वह सायम संध्यावी समुदित हुआ करती है जो पित्री गणों के मोद के करने वाले हुआ करती है उनके प्राणों को प्रभु भगवान के द्वारा शरीरों के दिव्य शरीर से ही किए गए थे महामुनि के यज्ञ के अवसान के अवसर पर प्राप्त करके हो जाने पर मुनि के द्वारा तपे हुए सुवर्ण की प्रभा के तुल्य पुत्री वहन के मध्य में प्राप्त हुई थी उस समय में उस पुत्री को मुनि ने आमोद से समन्वित होकर ग्रहण कर लिया था उस पुत्री को यथार्थ जल में सस्पनन कराकर कृपा कर से युद्ध होते हुए अपनी गोद में रखा था और उनका नाम अरुंधति यह महामुनि ने दे रखा था वे शिष्यों में परिवृत होते हुए वहाँ पर महान मोद को प्राप्त हुए थे वह जिस किसी भी कारण से धर्म का विरोध नहीं करती थी अतएव त्रिलोकी में विदित नाम उससे प्राप्त किया था अर्थात वह जैसा करती थी वैसा ही नाम की प्राप्ति उसने की थी उन मुनि ने यज्ञ को समाप्त करके कृत्य भाव को प्राप्त किया था और तन्या के प्रलंब सेवे समुद्दय वे हुए थे उस अपने आश्रम के स्थान में अपने शिष्य वर्गों के सहित महर्षि उसी अपनी तनया को प्रार किया करते थे और निरंतर उसी को प्रिय बना लिया था मारकंडे महर्षि ने कहा उसके अनंतर वह देवी उन उन्मुनिवर के आश्रम में बड़ी हो गई थी जो कि चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्ारण्य नाम वाला था जिस प्रकार से चंद्रमा की कला शुक्ल पक्ष में नित्य ही प्रवर्तित हुआ करती है जैसे ज्योत्सना बड़ा करती है उसी भांति वह अरुंधति वृद्धि को प्राप्त हुई थी उस समय में पांचवा वर्ष के संप्राप्त होने पर गुण गुणों के द्वारा उस सती चंद्रभागा ने भी उस तपसारण को भी परम पवित्र कर दिया था वहां पर मेदा तिथि द्वारा निषेचित महापर्ण वाला तीर्थ था जो अरुंधति की क्रीड़ा का स्थान था और उन अरुंधति ने बाल्यचित क्रथ से पूत किया था आज भी तापसारण में चंद्रभागा नदी के जल में मनुष्य अरुंदती तीर्थ के जल में स्नान करके अंत में हरि की प्राप्ति किया करता है कार्तिक के पूरे मास में चंद्रभागा नदी के जल में स्नान करके विष्णु भगवान के लोक में प्राप्त होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति किया करता है माघ मास में पूर्णमासी अथवा अमावस्या में उसी भांति चंद्रभागा के जल में स्नान करता है और एक एक बार ही किया करता है उस पुरुष के वंश में महारोग कभी भी नहीं होगा देह के अंत में वह पुरुष चंद्र भवन को जाकर फिर वह भगवान श्री हरि के लोक में चला जाया करता है जब पुण्य का क्षय हो जाया करता है तभी यहाँ संसार में आकर अर्थात पुनः जन्म ग्रहण करके वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण होता है चंद्रभागा नदी का जल पीकर वह मनुष्य चंद्र लोक को प्राप्त किया करता है विधि के साथ एक बार स्नान करके अयुत दस हजार बाज पे यज्ञ के पुण्य को प्राप्त किया करता है चंद्रभागा के जल में स्नान करके बाल लीला से क्रीड़ा करते हुए पिता के समीप में उसके तट पर किसी समय में उस अरुंधति को आकाश मार्ग से जाते हुए ब्रह्मा जी ने अरुंधति को उस काल में उपदेश में देखा था उसके उपरांत उस समय में मुनियोन के द्वारा परिपूजित जो कि मेदातिथि आदि थे ब्रह्मा जी ने उस महामुनि से समुचित कहा था ब्रह्मा जी ने कहा हे hey, महामुनि यह अरुन्धति के उपदेश का काल है इस कारण इसको सती स्त्रियों के मध्य में सन्निधि वाली करो बहुला सावित्री और सावित्री के समीप में आप पुत्री को स्थापित करिए हे महामुनि आपकी पुत्री उन दोनों का संसर्ग प्राप्त करके महान गुणगण और ऐश्वर्य से संयुक्त शीघ्र ही हो जाएगी परमात्मा ब्रह्मा जी ने वचन का श्रवण करके मेदा तिथि से उस समय में ऐसा ही होगा यह मुनि श्रेष्ठ ने कहा था इसके अंतर सुर श्रेष्ठ के चले जाने पर मेदा तिथि मुनि अपनी पुत्री को लेकर उसी क्षण में सूर्य भगवान के प्रति गमन किया था वहां पर सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान सावित्री को देखा जो कि पद्म के आसन पर स्थापित थी वह देवी अक्षों की माला को धारण करने वाली एवं शित वर्ण वाली थी रवि के मंडल से निकलकर उस मुनि के द्वारा वह देखी गई थी वह बहुला शीघ्र ही मानस पर्वत के प्रश्न पर चली गई थी वहाँ पर प्रतिदिन सावित्री गायत्री तथा बहुला सरस्वती और द्रुपदा के पांचों मानस अनल पर दीद। वहाँ पर लोगों को हितकामना से परस्पर में धर्माख्याओं के द्वारा साधवी कथाओं को कहकर फिर अपने अपने स्थान को चली जाया करती थी तप ही जिसका धन था हे माता आप तो समस्त लोकों की माता हैं मैं आपको अलग-अलग प्रणाम समर्पित करता हूं उस तपोधन ऋषि ने उन सबसे परम मधुर वचन कहा और वह उन सब को एक ही स्थान में सम्मिलित हुई का दर्शन करके बहुत ही भयभीत और विस्मित हुआ था मेदातिथि ने कहा हे माता सावित्री हे माता बहुले यह मेरी महान यज्ञ वाली पुत्री है अब इसके उपदेश करने का समय आ गया है उसी के लिए मैं यहाँ पर समागत हुआ हूँ यह जगत के सृजन करने वाले के द्वारा आज्ञा प्राप्त करने वाली हुई है यह आपकी शिष्यता को प्राप्त करें अर्थात आपकी शिष्य हो जाए इस कारण से यह मेरी पुत्री आपके समीप में लाई गई है जिस प्रकार से इसकी सुचरित्रता होवे उसी प्रकार से इस मेरी बालिका को आप दोनों देवों बना लें हे hey, माताओं आप दोनों के लिए प्रणाम अर्पित हैं इसके उपरांत उस समय में देवी सावित्री मंद मुस्कराहट के साथ बहुला के सहित उस मुनियों में श्रेष्ठ से कहा था और उस बालिका से भी कहा था उन दोनों देवियों ने हे hey, ब्राह्मण भगवान विष्णु के प्रसाद से आपकी पुत्री बहुत ही चरित्र वाली है हे hey, मुने यह तो पहले ही जैसी योग्य है फिर इसको उपदेश देने से क्या लाभ है पर यही कि जो यह आपकी पुत्री पहले से ही परम योग हैं तो फिर इसको उदेश देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है किंतु मैं और महासती बहुला ब्रह्म बात के होने से आपकी धर वाली सुता को बिनीत बनाएंगी अर्थात सद उपदेशों के द्वारा परम परमविनीत ऐसे ढंग से कर देंगे कि उसमें विशेष बिलम्मु नहीं होगा यह पहले ब्रह्माज्य की पुत्र थी आपके तपवल के कारण से तथा भगवान विष्णु के प्रसाद से यह अरुंदति आपकी सुता हुई है यह सती आपके कुल को पवित्र करती है और उसकी वृद्धि ही करेगी यह लोकों को और देवों का कल्याण ही करेगी मारकंडी मुनि ने कहा इसके अनंतर यह मेदाति थी मुनि के द्वारा विदा होकर उससे अपनी पुत्री अरुंधति को आश्वासन दिया था और फिर उनको प्रणाम करके वह अपने आश्रम को चले गए थे उस मुनिवर के चले जाने पर अरुंधति उन दोनों के साथ माताओं की ही भांत निडर पाली हुई थी और उसने भी आनंद प्राप्त किया था किसी समय में रात्रि में सावित्री के साथ वह रत्नदेव के ग्रह को जाया करती थी और किसी समय में बाहुल्य के साथ इंद्रदेव के घर में जाती थी इसी रीति से वह देव उन दोनों के साथ सुरों के आलय में अर्थात स्वर्गलोक में विहार करती उसने दिव्यमान से अर्थात वेदों की गणना के हिसाब से सात परिवत्सर व्यतीत कर दिए थे उन दोनों के साथ ही बैठी हुई उस सती ने शीघ्र ही स्त्री धर्म को संपूर्णता से जान लिया अर्थात स्त्रियों को पूरा धर्म ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया था और वह सावित्री तथा बहुला से भी अधिक ज्ञानवती हो गई थी इसके अनंतर उसको उस समय समुचित काल के सम्राप्त होने पर यौवन का उद्भेद हो गया था अर्थात यौवन अवस्था के चिन्ह प्रकट हो गए थे जिस प्रकार से पद्मनियों की रुचि बहुला करती है उद्भूत यौवन वाली उसे मानस अचल में व्यहार करती हुई अकेली ही ने सुंदर तेज वाले वशिष्ठ मुनि को देखा था उस सती ने उस समय में उस मुनि का अवलोकन करके काम वासना की भावना से बाल सूर्य के तुल्य प्रभाव वाले सुंदरतम रूप ब्राह्मण की स्त्री से समन्वित इसकी इच्छा की थी अर्थात उसे प्राप्त करने की लालसा उसको हो गई थी इसके उपरांत महान तेज वाले उन वशिष्ठ मुनि ने भी उस परवरणनी का अवलोकन करके अद्भुत काम वाला होते हुए उस अरुंधति को देखा था हे द्विज इस रीति से परस्पर में एक दूसरे का अवलोकन करके महान काम की वृद्धि हो गई थी जिस तरह से किसी प्राकृत अर्थात साधारण व्यक्ति को बिना ही मर्यादा के कामदेव उत्पन्न हो जाया करता है तात्पर्य यह कि सामान्य की ही भांति कामवासना उद्भूत हो गई थी